चूडा मणि भवतु भव्याया लीला ओूड़ाणि कृतविदुर्बल कृतवासुको गव्यायलांडवपंडिता नूतनजलधरुचूतिदुकलचराय तस्में संसारमीरह से बीजा शकर शंकरचार्य केशव वादरायण सूत्र भाष्यतौ वंदे भगवत ईश्वर गुरराज्मीति मूर्तिभागिने व्योम व्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नमः ओ शांति शांति शांति नया नयाकलो तेज को सात पदार्थ में किस पदार्थ मानते हैं अभाव किसका अभाव अच्छा तमस को तेज का अभाव मानेगा तो किस प्रकार तेज का अभाव को तमस कहेंगे प्रकृष्ट महत्व उद्भुत अनभिभूत तेजस तो ये हो जाएगा अभाव का जिस अभाव को तम कहेंगे उस अभाव का ये पदार्थ क्या हो जाएगा प्रतियोगी हो जाएगा तो प्रतियोगिता किस में रहेगी तेज में प्रतियोगिता अवच्छेद को क्या हो जाएगा पूरा कहेंगे तो प्रकृष्ट महत्व उद्भूत अनभिभूत तेजस्व ये क्या हो जाएगा प्रतियोगिता अवच्छता का तो तद अवच्छिन्न जो तेज होगा अभाव होगा उसको तमह कहेंगे अच्छा आगे देख रहे थे कंदली कार मत वो कह रहे हैं कि आरोपित नील रूपों को तमह कहेंगे आरोपित अर्थात जो जहां नहीं है उसको वहां आरोप करते हैं आरोपित पदार्थ का अनुभव अर्थात तो भ्रम माना जाता है इसमें पदार्थ तो नहीं है आरोप किया गया तो वो जो कहते हैं कि आरोपित तम आरोपित तम आरोपित नील रूप ये तमह है आरोपित नील रूप अर्थात है एक भ्रम ही है क्योंकि आरोपित पदार्थ का अनुभव अर्थात भ्रम है नयाय को कहते ऐसा नहीं होगा नयाय लोग तमह को एक भ्रम मानते हैं क्या वो तेज का अभाव माने तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप कहेंगे कि तमोह एक भ्रम है तब जहाँ हमको तमोह का अनुभव हो रहा है तो उसको भी सब भ्रम मानना पड़ेगा दृष्टांत तो देते हैं यह महान अंधकार इति प्रतिर अपनी भ्रमत्वापते। यह अर्थात तो जलादु जैसे गंगा जल में रात में कहते हैं अंधकार दिखता है तो अंधकार दिखता है तो फिर कहना पड़ेगा ये भी एक भ्रम हो रहा है किंतु उसको नया भ्रम कहेंगे वो तो तेज का अभाव अभाव चक्षु से उनको ग्रहण होगा यह तो महान अंधकार इति प्रती भ्रमत्व किंतु किन्तु यह भ्रम नहीं है अंधकार का जो प्रतीति हो रही है कोई भ्रम नहीं है तो अभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है तो अभाव प्रत्यक्ष भ्रमण नहीं होता है और दूसरा बात कहते हैं तमो नीलम न नीलिमा तमो नीलम नीलम अर्थात तो नीलिमा वीलिमा वाला नीलिमा हो गया गुण तम किंतु द्रव्य के साथ समान अधिकरण किया जाता है तमो नीलम न तो तमो नीलिमा इस प्रकार के नहीं कहा जाते हैं नीलिमा अर्थात तो रूपम नीलम अर्था द्रव्यम नमस्व अनतिरिक्त ठीक है अभी मीमांसा कहते हैं तमह तो अनतिरिक्त हुआ अर्थात तो नवद्रव्य से अतिरिक्त तमह नहीं हुआ ये स्वीकार कर लिया मीमांसा को खोने पर भी सुवर्ण से अतिरिक्त से द्रव्य सत्वात् नवत्व्याघातवस्थ एव अत आह सुवर्ण एक अतिरिक्त द्रव्य है वो किसी बाकी जो नवद्रव्य में नहीं आएगा तम नवद्रव्य में अंतर, अनतिरिक्त हुआ अर्थात ये द्रव्य नहीं हो करके तमों को अभाव में ले लिया गया ठीक है अर्थात जितने सारे क्लिप्त तो पदार्थ है उससे भिन्न नहीं हुआ किंतु जो सुवर्ण है वो किसी द्रव्य में अंतर्भूत तो नहीं होगा सुवर्ण द्रव्य में तो अंतर्भूत तो नहीं होगा किंतु गुण कर्म इत्यादि में वहाँ भी अंतर्भूत तो नहीं हो पाएगा इसलिए अभी मीमांसा को कहेंगे कि सुवर्ण से अतिरिक्त से द्रव्य अतिरिक्त द्रव्य होगा खोने नवत्व व्याघात तो तदवस्थ कैसे सुवर्ण को तेज मानते हैं अभी तो मीमांसा को कहता है ना हाँ ठीक है स्वर्ण को तेज वहां नया कि कह दिया कि जो तेज का अभाव को हम कहेंगे वो तो कहना नया है कि अपना कह दिया से अमीमांस स्वीकार करे तो तो वो भी कह रहे हैं कि हम स्वीकार नहीं करेंगे उसको हाँ वो बात इनका प्रश्न स्पष्ट होना क्या हाँ थोड़ा हमको बहुत कठिन हुआ फिर भी हम समझ कहते हैं कि जब तेज का अभाव को हम तमह कहेंगे किस प्रकार की तेज होना चाहिए कहते हैं प्रकृष्ट महत्व तो होना चाहिए उद्भुत होना चाहिए और अनभिभूत रूप होना चाहिए ये अनभिभूत रूप न्यायिक क्यों कहता है कहते हैं ये सुवर्ण को नहीं लेने के लिए अर्थात सुवर्ण विद्यमान होने पर भी तमो का प्रतीति हो रहा है सुवर्ण को तेज मानते हैं तेज विद्यमान है फिर तमो की प्रतीति कैसे होगी तो कहते हैं कि ये जो सुवर्ण रूपों का तेज है ये अभिभूत तेज है अर्थात वहाँ विचार में सुवर्ण को तेज मान लिया गया तभी प्रश्न है कि अगर एक बार मान लिया गया फिर क्यों दोबारा आता है तो वहाँ न्यायिक कह दिया मीमांसक उसको ग्रहण नहीं किया तो इसलिए फिर उसको दिखा रहे है अथवा यहाँ हो सकता है कि वहां वादी कोई था मीमांस का था यहाँ कोई तीसरा आकर के फिर कह देता है तमसो अनतिरिक्त सुवर्णस्व अतिरिक्त द्रव्य से सत्वात इसलिए नवत्व व्याघात जो द्रव्य में नवत्व संख्या ये व्याघात होगा व्याघात तदवस्थ में समास कैसे कहेंगे आ, सा अवस्था यश तो व्याघात तो सा अवस्था वही अवस्था बना रहा है तदवस्था एवं अतः आह सुवर्ण से में कहा सुवर्ण यथा तेज से तथा अग्रे बक्ष्यतें सुवर्ण तेज में अंतर्भाव होगा जैसे होगा वो आगे कहेंगे इसका विचार आगे दिखाएंगे कहाँ दिखाएंगे दिनोकरी कहते हैं बक्ष्यत तेजो निरूपणावसरे इतिशेष जब तेज का निरूपण होगा वहाँ कहेंगे कि सुवर्ण तेज में अंतर्भाव होगा अच्छा यहाँ तक ये द्रव्य का विचार हो गया द्रव्य के लिए श्लोक कहते हैं क्षित्यप तेजो मरुद्योम काल दिग्देहीनो मन क्षित्यप तेजो मरुद्योम काल दिग्धहीनो मनो द्रव्याणी नव शब्द नहीं वहाँ अच्छा द्रव्याण्यथ रसो गंधस तथा ततः ततः परम ऐसा था तो अभी वहां तो रूपम रसोगंध ये तीन को कह दिया था आगे कहते हैं फिर अभी स्पर्श संख्या पिछति पृथक संयोग पर बुद्धि सुखं दुख मेंच्छा द्वेशो युक द्रवत्व स्नेह संस्कार बदृष्ट शब्द संख्या परिमिति परिमिति परिमाण स्पर्श च ततः पृथ्वर उसके पर में पर्म पृथक पर्में संयोग अपरत्वकम् परर्थमक बुद्धि सुखम दुखम इच्छा द्वेषः यत्न गुरु गुरुत्वकम् स्वाथमक द्रवत्व स्नेह संस्कार अदृष्ट शब्द चतुर्विंशति गुणा हो गए अच्छा दिनकरी में पहले मुक्तावली में गुणान विभजते गुण का विभाग करते हैं अच्छा हाँ गुण का विभाग करते हैं अथ गुणा इति अथ अर्थात तो अर्थत पूलोक में था द्रव्याण्यथ गुण रूप रसो परम इस प्रकार कहता अथ गुणा चतख्या कणादेन कंठत श गुणा ये सब गुण हो गे चतशति संख्या का हैं चंशति संख्या ये साम कणादेन कंठत च शब्देन च दर्शिता कणाद महर्षि अर्थात वैशेषिक दर्शन में ये चतुर्विशति गुणों को कंठ अर्था से अर्थात शब्द से उच्चारण कुछ किए हैं और उनका सूत्र का अंतिम में चकार है वो चकार से जो अनुचारित तो है वो भी ग्रहण हो जाएंगे उनका सूत्र दिनकरी में दे रहे हैं कंठत इति ये वैशेषिक सूत्र है रूप रस गंध स्पर्शा संख्या परिमाणानी पृथक संयोग विभागो पर बुद्धय सुख दुखे इच्छा द्वेशौ प्रयत् तो प्रयत्न कर कह करके सत्रह गुण हो गए आगे च कह करके बाकी लें ले। इसलिए मुक्तावली में कह दिए कंठ त शब्दे न कंठ से उच्चारण अर्थात शब्द से साक्षात कुछ कहे हैं और च शब्द से सात दिनकि में प्रयत्न छ गुणा इसमें तो सत्र गिना दिए रूप रस गंध स्पर्श चार हो गया संख्या परिमाण पृथकत्व तो सात हो गया संयोग विभाग परत्व पर ग्यारह बुद्धि बार सुख दुख इच्छा द्वेश सोलह प्रयत्न सत्र सत्रतः तो ऐसे गिना दिए कंठतह अर्थात शब्द उच्चारण करके आगे छभाग सूत्रे सप्तश कंठे न वैशेषिक सूत्र में जो गुणा विभाग सूत्र उसमें सप्तश कंठेन उक्ता अर्थात शब्द उच्चारण न उक्ता च शब्देन च शब्देन जो मुक्तावली में कहा गया कंठतश च शब्दे न चब्देन का अर्थ कहते हैं दिनकरी कारण सूत्रस्थ च शब्देन सूत्र में च शब्द अर्थात इच्छा द्वेश प्रयत्न ये जो सूत्र में चकार है च शब्दे और सात लेना है गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार धर्म धर्म शब्द समुचिता ये सात और लिया जाएगा कंठत सत्रह शब्द से सात मिलकर के चौबीस हो गए ते सर्वे एकतया चतुर्विशति गुणा यह व्यवहिता अभी कहते गुण चतुर्विशति कैसे हुआ घटका का रूप पट का रूप पर्वत का रूप नदी का रूप ये सब समान हो जायेंगे नहीं हुए तो फिर आप कैसे चतुर्विशति गुण गिना दिए केवल रूप को लेंगे तो अनंत हो जाएगा इसलिए कहते हैं तेज सर्वे एक तया रूप है तो सकल रूप एक ही माना जाएगा इसलिए चतुर्विशति गुणा यह व्यवहिता देखिए रामरुद्र में दिया एक तया एक संख्या वतया अर्थात जितने सारे रूप होंगे उनका संख्या तो एक हो जाएगा एक संख्या वाले सारे रूप एक संख्या वाले इस प्रकार के एक संख्या बत्तिया नव संख्या बतया वो तो द्रव्य में नूप में कहा नव नव संख्या बतया तो कहा ऐसे पाठ तो कहीं नहीं है एक तो संख्या बत्तया तो अच्छा नव संख्या बत्त जैसे द्रव्य में नव संख्या हुआ इसी प्रकार की यहाँ एक संख्या बत्तया तो आगे फिर दिया नव संख्या बत्त इसी प्रकार की एक संख्या बत्तया तो एकतया ये अच्छा वो वाला पुस्तक है किंतु द्रव्य में क्या है ये कते ये कते। हाँ। नवसंख्या वत्तया। नवसंख्या वत्तया। नवसंख्या, वत्तया। नवसंख्या वत्ता ना ये तो नहीं होगा नवसंख्या संख्या वत्त अगर करेंगे अथा बती प्रत्यय करेंगे तेनाल्यम क्रिया चेत बती संख्या जैसे आगे फिर तल नहीं होगा ना आगे कुछ दिया है तेन रूप वो तो यहाँ भी दिया है वो अर्थात तो संपाता ता आया था अच्छा एक दिन वो शब्द खोज रहा था नहीं आया अर्थात तो ये कहीं लिखना था कहीं लिख गया अर्थात तो नहीं तो लिखते लिखते सही गिर गया <laughs> वो दिखा नहीं तो इसको कहते हैं संपाता आया एक संख्या बताया क्योंकि नव संख्या का तो बात ही नहीं कुछ एक संख्या बत्तया इत्यर्थ अर्थात सारे रूपों को एक मान लेंगे इसी प्रकार की तेन गंध रूपादीना असंभवे अपि न क्षति गंध रूप पटगंध घटगंध एक नहीं होगा पट रूप घट रूप एक नहीं होगा कहते हैं कि ये ऐक्य असंभवे अपि क्षति सारे रूपों को एक मान लिया जाएगा ठीक है अभी आप कहते हैं कि जो गुणा हो गया चतुर्विंशति हो गए तो चतुर्विंशति यह क्या पदार्थ है चतुर्विशति ये क्या कौन सा गुण है संख्या अभी गुण में चतुर्विशति संख्या तो गुण में गुण रह जाए संख्या गुण है तो गुण में फिर गुण नहीं रहेगा तो अभी चतुर्विशति गुणा जो कहते हैं इसका क्या अर्थ है फिर इसके लिए राम में कहते हैं संख्या चर्थ जो चतुर्विशति संख्या कहते हैं विषयतया अपेक्षा बुद्धि रेव अर्थात यहाँ जो संख्या है चतुर्विंशति ये वास्तविक कोई संख्या नहीं है ये तो केवल विषय तया अपेक्षा बुद्धि ये जाकर के उसमें नहीं रहेगा अर्थात तो अपेक्षा बुद्धि का विषय बने ये जो चब्बीसें हैं अपेक्षा बुद्धि अर्थात अयम एक अयम एक अयम एक इसी प्रकार की कहते हैं तो इसी प्रकार की यह केवल अपेक्षा बुद्धि का विषय रहता है ये सबको हम रख करके इसमें चतुर्विंशति संख्या रख देंगे ऐसा नहीं है ये सब एक एक अलग है और हमको अपेक्षा बुद्धि हो रही है तो अयम एक अयम एक अयम एक इस प्रकार की हो रहा है अर्थात चतुर्विशति कोई संख्या ये चतुर्विशति गुणों में नहीं है केवल अपेक्षा बुद्धि का विषय ये अपेक्षा बुद्धि का लक्षण स्मरण है तत्द इदंतावच्छिन्न विशेषता निरूपित अनेक एक प्रकारता शालिनी बुद्धि तत्द विशेष्य तद व्यक्ति निष्ठा तो आवच्छिन्न विशेषता निरूपित व्यक्ति मात्र हाँ ठीक है तत्त व्यक्ति मात्र मात्रन इदंत तो अवच्छिन्न विशेषता अच्छा रामुद्री में संख्या चत्र विषय तया अपेक्षा बुद्धि अक्षाबुद्धि यहाँ संख्या हो गया विषय तया विषयतयापेक्षाबुद्धि अपेक्षाबुद्धि गुणे गुणान अनंगीकारात् इसलिए चतुर्विंशति गुण में और संख्या रूपा का गुण नहीं रहेगा किंतु ये चतुर्विंशति क्या हो गया अपेक्षा बुद्धि रूपा ये अपेक्षा बुद्धि का विषय कौन हो जाएंगे चतुर्विंशति ज्ञान का विषय तो ये बन जाएंगे किंतु उसमें और संख्या नहीं रहेगा तो अपेक्षा बुद्धि का ये विषय बनेंगे इतना ही आगे दिनोकरी में ननु चतुर्विशतो किंग नामो गुणत्व ये चतुर्विशति हो गए गुण इनको गुण कहेंगे तो इनको द्रव्य कर्म समवाय इत्यादि से भिन्न करने के लिए आपको इसमें कहते हैं इसमें गुणत्व रहेगा क्योंकि वे गुण हो गए गुण में गुणत्व एक जाति कुछ रहेगा चतुर्विशत्व किम नामक गुणत्व तो कहें गुणत्व एक जाति हो जाएगा कहते हैं न जाति विशेषस गुण में गुणत्व कोई जाति नहीं होगा तत्र प्रमाणाभावात्थ गुणत्व को जाति कह देंगे इसमें क्या प्रमाण है अर्थात गुणत्व जाति में प्रमाण पूछते हैं जैसे पहले द्रव्यम द्रव्यत्व तो जातिमान कह दिए और द्रव्यत्व जाति को सिद्ध करने के लिए आगे सब अनुमान दिए समवा कारण हो अथवा संयोग का समवायिक कारणता अवच्छेदक हो विभाग का समवायिक कारणता अवच्छेदक का। अथवा अंतिम कहा प्रतिबंधकता का अवच्छेदको तो ना द्रव्यत्व सिद्ध होगा अभी यहाँ गुणत्व जाति कैसे सिद्ध होगा उसके लिए कहते हैं मुक्तावली में तत्र त्र सिद्धिर अग्रे वक्ष्यते जब गुण प्रकरण आएगा वहाँ गुणत्व जाति की सिद्धि कहेंगे मुक्ताबलिकार तो ऐसे कह दिए किंतु ये कह रहे हैं द्रव्यकर्म अच्छा तत्र तत्र त्र तर्था त्र गुणवजा तथा गुणेशु गुणा दिनक में कहते हैं गुणेशु इत अग्रे अग्रेअ्रे अर्थात गुण निरूपण अवसरे द्रव्योजाति का प्रमाण देंगे वहाँ बक्ष्यते अभी दिनों दिनकह रहे हैं द्रव्यकर्म भिन्ने सामती या कारणता सा किंचित धर्म आवच्छिन्न कारणतवादी अन्म जातो तो इति भावः भाव साम्यवती या कारणता सामान्य वाले कौन कौन हो जाएंगे द्रव्यपुणकर्म तो उसे कहते हैं द्रव्यकर्म भिन्ने अभी द्रव्य कर्म भिन्न और सामान्यवान ऐसा कौन हो जाएगा गुण हो जाएगा तो द्रव्य कर्म भिन्ने सामान्य वती या कारणता तंतुरूप द्रव्य कर्म भिन्न है और तंत में सामान्य रहेगी मतलब सामान्य रहेगा जाति तो कहते हैं द्रव्य कर्म भिन्ने सामान्य वती तंतुरूप में या कारणता तंत्रूप में कारणता रहेगी तंत्रूप पट रूप प्रति कारण होगा या सा धर्मा साधर्माया अच्छा किंचित धर्मावेद्या दिया न वचिन्ना दिया, ना ना दिया? सा कारणतः किंचित धर्मावेद्या क्यों कारणतवाद तो जैसे कपाल निष्ठ कारणतावत्त कह देंगे कारणतः जो होगा किंचित धर्माव्छेद्य कारणतत्वाद्ति अन्म गुणा प्रमाण तो द्रव्य कर्म भिन्न हो सामान्य वाला हो इसमें जो कारणता रहेगी वो कारणता किसी धर्म से अवच्छिन्ना होगी तो जो धर्म से अवचिन्ना होगी वो कारणता उसी धर्म को गुणत्व कहा जाएगा ये गुणत्व जाति में प्रमाण इतिभा गुण निरूपण में ये विचार होगा एत तत्व तत्र स्फुटी भविष्य यह तत्व अर्थात ये जो गुणत्व जाति में जो प्रमाण दिया गया तत्र अर्थात गुण निरूपण अवसर है स्फुटी भविष्य ये में ये क्या प्रत्यय होने से दीर्घविकार हुआ चुही के सूत्र से संपद्य कर्तरी च्यूहे क्री भू अस इनका योग रहेगा तो संपद्य कर्तरी जो कर्ता बन रहा है उसमें च्यू प्रत्यय हो जाएगा जैसे अगंगा गंगा भवती तो गंगी भवती हो जाएगा स्फुटी भविष्य आगे स्पष्ट हो जाएगा स्फुटी भविष्य किस सूत्र से समास होगा भविष्य तिंगंत है सुगंत है तिंग तिंगंत के साथ समास हो जाएगा नहीं हो जाए पास पास में लिख देते हैं किंतु कि तो समस्त पद नहीं है अच्छा आगे कर्माणि विभजते अच्छा मुक्तावली में कर्माणि विभजते कर्म का विभाग करते हैं उत्क्षेप उत्क्षे तत्व तो पणमाकुंचन तथा प्रसारणं प्रसारण गमन कर्मेता पंच ब्रह्मणं रेचनं भ्रमण रेचन सदनोज्वलनमेच तीयगमनम्यत्र गगनाद्य क्षेप ततो अपक्षेपण तथा आकुंचन प्रसारण चमनमे एक चर्मा ये पांच कर्म हो गे उत्ेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन उत्ेपण ऊर्धद दिशा में ऊर्धद संयोग संयोगत्ेपण कहेंगे अपक्षेपण अध देश संयोग आकुंचन शरीरस सन्निकृष्ट देश संयोग प्रसारण शरीर विप्रकृषदेशोग गमनम ये चार को छोड़कर के बाकी सब गमनम हो गए ऐतानी पंच कर्माणी तो बाकी सब गमनम में कौन कौन आ जाएंगे दिखाते हैं थोड़ा दृष्टान्त देकर के भ्रमणम हरेचनम स्यंदनम स्यंदनम ये किस में होगा जलमे स्यन्दु प्रस्रवणे बहना ऊर्ध्व ज्वलनम यह किसका होगा बनी का और गमनम गमनम पक्षी पशु इत्यादि गमनम अपि अत्र गमनाव लभ्य अर्थात तो जो जो बाकी आप कुछ क्रिया कह सकते हैं वो सब गमन से ही उपलब्ध हो जाएंगे अर्थात तो सब गमन में अंतर्भूत हो जाएंगे मुक्तावली में कर्मत्व जातिस्तु स्तु प्रत्यक्ष सिद्धा कर्मत्व जाति को सिद्ध करने के लिए और अनुमान आवश्यक नहीं है कर्मत्व जाति प्रत्यक्ष क्रिया हो साक्षात सामने में ये दिखेगी कहते हैं कर्मत्व जातिस्तु प्रत्यक्ष सिद्धा ऐसे न्यायिक लोग कहते हैं सभी लोग नहीं मानेंगे क्योंकि क्रिया प्रत्यक्ष ऐसे नहीं मानेंगे मीमांसक क्रिया प्रत्यक्ष नहीं होता है कर्मत्व जातिस्तु प्रत्यक्ष सिद्धा एवं उत्षेपणी कम अपेपणत्व ये भी जाति है ये भी प्रत्यक्ष सिद्धा टीका में दिनोकरी में प्रत्यक्ष का अर्थ चलनाकार अनुगत प्रत्यय वैद्या चलनाकार जहाँ भी कोई चलन हो रहा है सर्वत्र ये चलन इसी प्रकार के अनुगत प्रत्यय होगा तो वही अनुगत प्रत्यय होने से बहुत सारे क्रिया में जो अनुगत हो जाएगा वही जाती हो जाएगी आगे मुक्तावली में ननु भ्रमणादिक पृथक कर्म अधिकतया कुतो न उक्तम आप उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण इतना कह दिए तो आगे जो भ्रमण इत्यादि रहा ये सब तो पृथक कर्म है उसको क्यों नहीं गिनाए अधिकतया कुतो न उक्तम अतः तो इसलिए कहते हैं अर्थात तो ये भ्रमण इत्यादि को भ्रमण संदन इत्यादि रेचन इत्यादि को अधिक कहना चाहिए था पूर्व कह रहे है अधिकतया अर्थात तो दिनोकरी में कहते हैं कर्म विभाजक उपाधि भ्रमणत्वादि भी अभी कर्म में आप पांच कह दिए ये विभाजक उपाधि विभाजक उपाधि अर्थात अभी उत्षेपण अपक्षेपण से भिन्न है क्यों भिन्न हो जाएगा उत्क्षेपण में क्या उपाधि रहेगी उत्क्षेपणत्वम और अपक्षेपण में अपक्षेपणत्व ये सबको कहा जाता है विभाजक उपाधि जिस उपाधि के चलते दूसरों से वो भिन्न हो जाएगा तो इसी प्रकार की भ्रमणों को भिन्न कहना चाहिए अर्थात उपाधि क्या होना चाहिए भ्रमणत्व तो वही कह रहे हैं विभाजक कर्म विभाजक उपाधि आदि भी ही, कुतो पृथकव न उक्तम ये शंका करने वाला कहने से तो कारिका में कह दिया गया मूले मूल अर्थात कारिकायाम गमनाद लभ्यते कारिका में कहा गया बाकी ये सब जो भ्रमण रेचन स्यंदन ऊर्ध् ज्वलनम गमनम ये सब गमनात एवं लभ्य अर्थात सब गमन में अंतर्भाव हो जाएंगे अभी कहते हैं ये भ्रमण रेचन तीर्य गमन ऊर्द्वन ये सबको अगर आप गमन में अंतर्भूत कर दिए ये उत्क्षेपण अपक्षेपण ये सब गमन में अंतर्भूत नहीं होंगे पूर्व पक्ष कह रहा है दिनकरी में अथ एवं उत्क्षेपणादीना गमने है ये उत्क्षेपण ये सभी तक गमन में अंतर्भाव हो सकता था तो गमनादेव लाभ है तो गमन केवल इतना ही कर्म कहने से उसी से सब अंतर्भूत हो जाते उत्क्षेपण्वादि विभागो अनुचित उत्क्षेपणत्व इसको आप एक कर्म विभाजक उपाधि माने हैं तो इसको क्यों मानते हैं सब तो गमन में अंतर्भूत होना चाहिए तो ये न्याय को कह दिया कहीं कह देगा उत्क्षेपण में गमनत्व अनुभव नहीं हो रहा है भ्रमण संदन रचन में तो गमनत्व का अनुभव हो जाएगा उत्क्षेपण में गमनत्व का अनुभव नहीं होता है ऐसा कहीं नयाय कह देगा पूर्व पक्ष कह रहा है नहीं ही उत्क्षेपणादो गमनत्व न आनुभाविकम उत्क्षेपण में गमन का अनुभव नहीं हो रहा है आनुभाविक नहीं है ऐसा बात नहीं है ऊर्ध्अध प्रक्षिप्त लोष्टादर्धति अधो गति इति चेत ऊर्ध्व अध प्रक्षिप्त लोष्ट ये मिट्टी का ढ़ेला ऊपर फेंकिए नीचे फेंकिए प्रतीति होती है कि ऊर्ध्व ग्छति लोष्ट होती है तो गमन तो अनुभव हो रहे हैं अधो गच्छती प्रत्यात प्रत्यात ज्ञान इति चेत तो इसलिए अर्थात गुरुपक्ष यहाँ कह दिया कि अगर आप भ्रमण रेशन इत्यादि को गमन में अंतर्भाव करेंगे तो उत्क्षेपण अपक्षेपण इत्यादि को भी गमन में अंतर्भाव करना चाहिए होने से नया के भी उत्तर देता है स्वतंत्र मुनेर नियोग परियनुयोग अनर्भत्वात्थ हमारे आचार्यो स्वतंत्र हैं आप दोष नहीं दिखा पाएंगे ऐसा कह देंगे तो ये जहां आप अगर कभी द्वैतवादी के साथ अगर कभी वेदांति पड़ गए अर्धवेदांति पूर्ण वेदांति द्वैतवादी के साथ विवाद नहीं करेंगे वो जानते हैं ये कुछ समझेंगे नहीं उल्टा पुलटा क्रोध कर देंगे अर्धवेदांति कभी कभी हो जाते हैं आप दूर में बैठ करके देखते रहेंगे ये जब होता है अंति में जब ये जो द्वितवादी उनको बहुत ज्यादा तर्क और आएगा नहीं थोड़े देर के बाद रुक जाएंगे फिर उनका क्रोध हो जाएगा क्योंकि आप भगवत पढ़े कह इस प्रकार <laughs> तो इसी प्रकार की यहाँ भी न्याय के कहता है कि आप हमारा जो दर्शनकारक हो आप नियोग परियनुयोग नहीं कर पाएंगे नियोग परियनुयोग देखिए रामरुद्री में दिया है ये छह सात जहां लिखा है अंतम हो अंतिम हो गया उसका ठीक पूर्व वाक्य नियोग परियो योगो प्रश्न निंदे इसको क्यों इसमें अंतर्भूत करवाया क्यों इसको नहीं करवाया इस प्रकार के प्रश्न करके आपका दर्शन ठीक नहीं है इस प्रकार की निंदा आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि मुनेर स्वतंत्र इच्छात्वाद ये पाणी निमहशि का विषय में एक है न पाणी ने पाणीनेस्तु नदी गंगा न पाणिनेस्तु हाँ पाणीने पाणीनेर नदी गंगा यमुना च स्थली तथा पाणिनी महर्षि का मत में गंगा नदी है यमुना स्थली नदी है? <laughs> तो कहते हैं मुनेर स्वतंत्र इच्छा यदि यदिछति करो वो जो इच्छा करेंगे वो करेंगे इसी प्रकार की स्वतंत्र इच्छा है अच्छा प्रयोग नियोग परियोग अनहत अर्थात तो क्यों ऐसा किए क्यों ऐसा नहीं किए नहीं कहा जा लघुमय के सूत्र है सत्यापाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना सेना लोम त्वचा बर्म वर्ण चुरादिभ्यो चूर्ण चूरादिव्यो अतः चूरादि नीच कह देना था यह था ये सबको इतना क्यों गिना है तो इसके लिए क्या कहते हैं वृत्ति में प्रपंचार्थम तो अर्थात विस्तार थोड़ा करें क्यों प्रपंच क्यों होगा कहेंगे आपको रटना पड़ेगा तो आपका बुद्धि भी शारद होगा ये सब कहेंगे तो अन्यत्र उत्तर देते हैं कि नहीं मुनि जो देखे है ये अर्थात इसी प्रकार की उच्चारण होने से पुण्य भोवती थी ऐसे कहा गया भाष्यकार कहे महाभाष्यकार तो सूत्रों में जैसे शब्द कहा गया है ऐसे शब्द का उच्चारण करने से पुण्य होता है अच्छा आगे सामान्यम दिव्यधम ठीक है श्लोक तो कल दो ही रटना है आगे बिना श्लोक वाले फिर आएंगे इसलिए दो दो करके श्लोक रटेंगे आगे मूल में ए मुक्तावली में सामान्यम निरूपायती सामान्य का निरूपण करते हैं सामान्यं दिविधं प्रोक्तं परं च सामविधरमे द्रव्यादिवृत्तिस्तु सत्ता परोच्य सामान्य द्विविधम प्रोक्त परम चम एवं द्रव्यादि त्रिक वृत्ति सत्ता तो द्रव्यादि त्रिक वृत्ति परतया उच्य सामान्य दो प्रकार द्विविधम विग्रह कैसे कहेंगे द्वे विधे ये विधे में क्या सूत्र लगेगा तो द्वि ये संख्या हो गया किंतु यहाँ वास्तविक बी से धा हुआ है तो हम कहते हैं द्वे विधे यश्य तो यहाँ बी से धा प्रत्यय क्या गया तो संख्या से धा प्रत्यय हो जाना चाहिए किंतु वहाँ संख्या या विधा अर्थ धा विधा अर्थात प्रकार तो ये प्रकार कहते हैं ये जो विधा है ये बी से धा प्रत्यय करते हैं प्रकार अर्थात तो विशेष प्रकार कहने से प्रकार अर्थ में धा प्रत्यय होता है संख्या से होना चाहिए कहते हैं प्रकार कहने के लिए धा प्रत्यय हो गया संख्या से होना चाहिए बी से भी हो जाता है लक्षण से यहाँ संख्या को कहता है अर्थात तो नाना प्रकार है तो जैसे कहते हैं बहुविध हो गया बहुत तो संख्या है बहु संख्या है बहुगण बतुदति संख्या संख्या हो जाएगा तो द्विविधम प्रोक्तम परम च परम एव दो प्रकार के सामान्य हो गया कर द्रव्यादवृत् सत्ता पर सामान्य कहा जाता है परतया उच्चते मुक्तावली मे सामें तलक्षण तो नित्यत्व सती अनेक सामान्य लक्षण सब वैतक्षण दिनकारी में तर लक्षण प्रयोजनम तु इतर भेद से व्यवहार से व सिद्धि लक्षण प्रयोजनम ष्ठी लक्षण का प्रयोजनम लक्षण किसलिए बनाते हैं कहते हैं इतर भेद अथवा व्यवहार सिद्धि करने के लिए व्यावृत्ति व्यवहार से लक्षण प्रयोजनम इस प्रकार कहते हैं व्यावृति दूसरों से भिन्न कराएगा अथवा व्यवहार कराने के लिए लक्षण कहते हैं इतर भेद इसके लिए अनुमान देते हैं सामान्यम द्रव्य सामान्यो द्रव्यदि ये हो गया लक्षण का एक प्रयोजन लक्षण तो आगे देते हैं लक्षण के द्वारा इतर भिन्न ये अनुमान से सिद्ध होता है जैसे कहते हैं कि पृथ्वी इतर भिन्न क्यों आगे उसका लक्षण कह देते हैं गंधवत्वा तो जो जिसका लक्षण होगा वो उसका इतर भेद साधक अनुमान में हेतु बन जाएगा इसी प्रकार की यहाँ सामान्य का क्या लक्षण कह दिया नित्यत्व सती अनेक समेतत्व ये अभी हेतु बन जाएगा इतर भेद साधन के लिए सिद्धि के लिए इसको कहते हैं सामान्यम इतरभ्यो इतरभ्यो अर्थात द्रव्यादिभ्यो भिद्यते और सामान्यम सामान्य मेति व्यवहार विषयो तो जो लक्षण है वो हेतु बन जाएगा नित्यत्व अथवा सत्य तो अनेक समेतत्वाद तभी सामान्य के लिए सामान्य लक्षणों को लेकर के करके इतर भेद सिद्ध करते हैं जहां इतर भेद सिद्धि करेंगे वहा वो अनुमान अन्वयी हो जाएगा ना व्यति हो जाएगा ना वह आत्मा को हो जाएगा जहां इतर भेद सिद्ध करेंगे केवल व्यतिरिक्त होगा क्योंकि इतर भेद सिद्ध कर सभी से भिन्न सिद्ध करेंगे तो कहीं उसका अन्वय दृष्टान्त तो मिलेगा नहीं इसलिए कहते हैं यन एवं तम जो इस प्रकार की नहीं होगा एवं का अर्थ यन न एवं तम प्रथम एवं से क्या लेंगे साध्यवध यत साध्यवध न तद हेतुमन न इसी प्रकार की यह हो जाएगा यत इतरभ्यो द्रव्यादिभ्यो निद्य तद नित्य तो सती अनेक समय तत्व न सकार की हो जाएगी तथा अभी द्रव्य में द्रव्यादि भेद रहेगा द्रव्य में रहे द्रव्य, में द्रव्य में का भेद नहीं रहेगा तो इसलिए हो गया कि आपका साध्य हो गया द्रव्यादि भिद्यते अभी द्रव्य में द्रव्य आदि भी भिध्य रहेगा तो इसलिए न साध्यवत हो गया जो न साध्यव हो जाएगा वो न हेतुमत होना चाहिए हेतु हो गया नित्यत्व क्षति अनेक समवे तत्व ये द्रव्य में नित्यत्व क्षति अनेक समवे तत्व तो रहेगा द्रव्य में नहीं रहेगा क्या चीज द्रव्य में नित्यत्व तो रहेगा किन्तु जिसमें जो द्रव्य में नित्यत्व रहेगा वो द्रव्य अनेक समवेत होगा नहीं होगा अनेक समवेतत्व तो ये विशेष अंश भी कहीं रहेगा नहीं रहेगा घट अनेक समवेत है दो कपालों में समवेत होगा परमाणु नित्य है तो विशेषण अंश भी मिलेगा विशेष अंश भी मिलेगा किंतु दोनों कहीं नहीं मिलेंगे इसलिए कोई भी द्रव्य नहीं मिलेगा जो नित्य भी हो और अनेक समवेत भी हो इसलिए द्रव्य में नित्यत्व सती अनेक समवे ये नहीं रहेगा अनेक सम परमाणु अनेक समत है परमाणु का तो आश्रय ही नहीं स्वीकार किया जाता है ना परमाणु नहीं है तो नित्य तो होगा किंतु कि नहीं होगा तो जिसमें साध्य नहीं रहेगा उसमें हेतु भी नहीं रहेगा द्रव्य को दृष्टांत तो दिखा दिए एवं लक्षणांतरे अपि उह्यम दूसरा लक्षण हो गया लक्षण लक्षण का दूसरा प्रयोजन हो गया सामान्य मिथि व्यवहार विषय सामान्यम सामान्य मिथि व्यवहार विषय नित्यत्व सती अनेक सम्वाद यहाँ भी इसी प्रकार की जान लेना है और जहां भी लक्षण को हम इतर भेद अनुमान में हेतुत्वेन उपन्यास करते हैं सर्वत्र ऐसा ही जान लेना है क्या थी द्रव्य में ना ना, ना। द्रव्य में द्रव्य में द्रव्य भेद नहीं आप घट में पट पटभेद रहेगा तो द्रव्य तो हम भेद नहीं करें द्रव्य को दृष्टांत दिया आप अनुमान देख रहे हैं ना यम तन्न एवं यथा द्रव्यम कहा पंक्ति चला गया पन्ना आगे चल द्रव्य दृष्टांत दृष्ट उसमें साध्य नहीं रहेगा हेतु तो नहीं रहेगा आदि ओ शराचार्य केशव वादरायण शूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत तो पुनः ईश्वर गुरुराने मूर्ति भेद विभागि देहाय दक्षिणा मूर्त नम ओ ते